पेता धान लगाने खेतों में चले गए हैं जब तक मा खाना बनाने के लिए लोट कर नहीं आती मुझे घर की देखपार करनी है देखता हूं माने नाश्टे में मेरे लिए क्या बना कर रखा है अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है एक तश्टरी निकाल कर देखता है कि चावल की चार रोटियां है हाँ, मसा हा गया, चावल की रोटियां, मेरी मन बसंचीज आज तो डट कर नाश्ता होगा कोको, ए कोको दरवाजा खोलो मैं हूं नीनी ग़ज़ब हो गया ये तो भूखड़ नीनी है उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा मैं इन्हें छिपा देता हूं दरवाजा खोलो कोको -को, तुम क्या कर रहे हो इतनी देर लगा दी मैं इन्हें कहा कहां छिपाऊं कहां छिपाऊं मैं टॉस्टर को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा अभी आता हूं नीनी जरा रुको आओ दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई कुछ खास नहीं मैंने अभी-अभी किया और मुंह धोने लगा बोलो सुबह कैसे आना हुआ क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है वो खराब है इसीलिए सोचा तुम्हारी रेडियो पर सुनूंगा नीनी -नी, गोल मेज के पास बैठ जाता है रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेट-लेटे सुन सकें नीनी नी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है आओ कोशिश करके देखें मैं उठाकर ले आता हूं नहीं नहीं नीनी नी, इसे मत छूना छूगे तो करंट लगेगा मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूं तेंसू के घर जाता हूं तुम आओगे नहीं अच्छा हम फिर मिलेंगे ठीक है फिर मिलेंगे बाल बाल बचे अब चलकर नाश्ता किया जाए मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं जाने अब कौन अटक का कोको दरवाजा खोलो मैं हूं मिम्मी बाप रे ये तो मिम्मी है उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए लेकिन कहां वो तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी कोको दरवाजा खोलो ना इतनी देर क्यों लगा रहे हो कहां छुपाऊं कहां छुपाऊं ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी मैंने अभी-अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था आओ बैठो मुझे अभी-अभी तुम्हारे माता-पिता मिले तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं मैंने सोचा चावल की रोटियां हां थी तो लेकिन मैंने सब खा ली एक भी नहीं बची सॉरी मिमी मैंने सब खा ली पेट एकदम भर गया है लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा बहुत बुरी बात मेरी मां ने केले के पापड़ बनाए थे हा? मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी मैं चार पापड़ लाई हूं दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए हु? सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड दोनों का बढ़िया नाश्टा रहेगा। मिमी कागस का बंडल खोलती है और पापड निकालती है। वो उन्हें एक तश्टरी में डाल कर मेज पर रखती है। कर्मा गरम है और स्वादिश्ट भी। हाँ... तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते मैंने पढ़ी ग़लती कि जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि वो चारों पापड़ तो खा नहीं सकती शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए क्या हीने निगलने के लिए चाय है हाँ, हाँ, अल्मारी पर है, मैं ले आता हूँ तुम तो चाए पीओगे नहीं, पेट भरा होगा मेरा पेट फूख से गुड़गुड कर रहा है भगवान करे, मिमी को ये गुड़गुड सुनाई ना दे ये कैसी आवास है? आवास? कैसी आवास? हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज यह फिर हुई सुना तुमने यह हमारे घर में चूहा घुस आया है वही यह आवाज करता है कौन मैं हूं तिनसू तुम बैठे रहो आराम करो तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है मैं खोलती हूं आहा मीमी भी आ है खेलो कोको क्या बात है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या वो ठीक है बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है आहा केले की पापड़ मैं कोको के लिए भी ले आई थी लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है <laughs> तो इन्हें खत्म करने में, में मेरी मदद करो नेकी और पूछ-पूछ तुम्हारी मां गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं ये लो चाय के साथ खाओ बहुत बढ़िया चाय है मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहां आ गया तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती ये लो टेनसू एक और खाओ नहीं नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है आधा तो ले लो दूसरा आधा मैं खा लूंगी एक कोको के लिए रहा शाम को खा लेगा तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूं चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं मैं भूख से मरा जा रहा हूं यह आवाज कैसी है यहां एक बड़ा चूहा घुस आया है कोको कहता है वही यह आवाज करता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है अच्छा यह फूल कैसे है ओह मैं तो भूल ही गया था मेरी मां ने कहा है कि कोको की मां ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं अह वो रहा फूलदान अलमारी पर मुझे दो मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूं नहीं नहीं मिम्मी तुमने तो मुझे डरा ही दिया क्या बात है ये फूल ये फूल आ, मेरी मां को इस फूल से एलर्जी है जब भी वो ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं ओह मुझे इस बात का पता नहीं था खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने छूट बोलने पढ़ेंगे कौन मैं हूँ दुकान का मेनेजर उबातुन तुम मत उठो को को मैं खोलती हूँ दर्वासा अभी आई उबातुन चाचा हेलो बच्चो लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है आओ चाचा आओ चाय लेंगे आप कोई यात्रास नहीं बहुत-बहुत शुक्रिया <laughs> क्या मजेदार चाय है खुशबूदार ताजगी लाने वाली <laughs> चाचा आपने नाश्ता कर लिया है अभी किया नहीं मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है आप ये पापड़ ले सकते हैं लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता कोई बात नहीं चाचा हम सबके पेट तो भर गए हैं बहुत-बहुत शुक्रिया अरे ये आवाज कैसी है ये चूहे की आवाज है अक्सर ये आवाज करता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है कोको को, तुम आज बहुत चुप हो तबीयत तो ठीक है कुछ नहीं चाचा मैं बिल्कुल ठीक हूं उसका पेट बहुत भरा हुआ है नाश्ता बहुत डटकर किया है कोको को, तुम्हारी मां हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी ए, ए वो रहा क्यों फूलदान का क्या करना है तुम्हारी मां ने नीला फूलदान मांगा था उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था इसलिए वो गुलाबी ही ले आई उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया मैं उसे बदलने आया हूं अब <laughs> मुझे यकीन है तुम्हारी मां नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी अब मैं चलूंगा शुक्रिया गुड बाय गुड बाय चाचा गुड बाय चाचा गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां चावल की रोटियां अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रहदयाल खट्टर आलेख पी ओंग खिन अनुवाद मास्टर राम कपूर कलाकार राजश्री त्रिवेदी एसपी अलाव आदि आशीष आकाश और माननीय ध्वनि अंकन दीपक पांडे औरमिता भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन